श्री श्रीरामकृष्णकथा अष्ट परेद प्रभु श्रीरामकृष्ण्य कौमराग्य राखाल्स पिता आसीनोस्त राखाईदान श्री प्रभुसनिध निवसती राखाल मतृदेव्यालोक्राते अन तिता द्वितीय दरपरग्रहवां राखालोत्र वसती पिता प्राया आगछति सह तस विषय विशेषेण विशे निषेध न, न कौती स धनिक विषयबुद्धिपन्न तदवहार विषे स निज्यते स्म प्रभो श्रीरामकृष्ण से सकाश नैकेजीविहायको मंडल शासक डेप्युटी मजिस्ट्रेट इत्याद आग्छति राखा पिता तैय सु प्रायश आयाति तेज्यो विषयकर्म संबंधन नाविधोपदेश प्रभु श्रीरामकृष्ण मध्ये मध्ये राखाल पितर पश्य श्री प्रभो ऋक्षा राखालाध दक्षिणेशर तिठे श्रीरामकृष्ण राखाजनक प्रति अहो इदानीम राखाला स्वभा कीदृश संखिपुरक्ष मध्ये धरह कंपते ये ईश्वरनाम जपति तस्माधर कंपते एते सर्वे बालका नितस्त ईश्वरीयपन्ना सतो जाता है वह किंचित्व एव संब्धुम पालय संसारस्पर्शे सी तु नास्ती पैराण वेदेस्ति होम कथा स एव वर्तते भूतल न कदा आयाति स व्योमांड प्रसूते अंडं पतति किन्तु बृहग एतावती उन्नत प्रदेश वर्त युद्ध एवांडम एवांड दीर्ण पक्षिशाको निर्गछते सोपी च पतते कि तद भी एक उच्च वर्त यवा पक्षाफुरी दृष्टिस्फुरतीदा स पश्य यदम भूम भू पति सैम मृत पातमात्र मरण दर्शन मात्र मेव मातरं भूपृष्ठदर्शन मतमे मतर प्रति तीव्रजबैन भारभते यहां मतृसमीपगं शक्नुयात एक लक्ष्यम मतृसमीपगमनमे बालाका शैश्व एवं संसारदर्शना चिंता कथम मतृसमीप गेय कथंचरलाभ सैत् यदि बृषे विशेष स्थिति विषयि विशे ओरसेन जन्म तरी कथम एता एतादी भक्ति एवं ज्ञानम भवेत तस्य तात्पर्यम अस्ति तात्पर्य अस्थाधारे चणक यदि पते तदा तस्मा चणक स्फु तेन च चढ़केम कर्म संपाद्यते, संपादते व्याधारे पतना कि भविष्य अहो राखाड़े स्वभाव इद्व कीदे कथम वा न सूर्ण यदि उत्तम तद तदंकुर अ उत्तम बर्व हाष्यम याद पिता तस्द मास्टर महाशय उपासंशु गिरी प्रति साकारोह त्र भुण बोझ वैष्णव मन कवल साकारवादीन गिरीद्रथा सैत्मत यथारदीन मास्टर महाशय नित्य साकार भाव किगत स्फटक प्रसंगम बुद्धवान कि बुद्धवान्विषा सामग्छा श्रीरामकृष्ण मास्टर महाशय प्रति अरे युवा कि मटर्महाशयोग गिरी किंचिहाँ किंचित हाँ कृतिमतिष्ठतता वृंदेट परिचारिका रामलाल प्रति भो रामलाल तस्मै जनाय इदानीं भोजनं देहि मह्यम् अन्नं पश्चाद्देहि श्रीरामकृष्णः बृन्दे इत्यस्य भोजनं किमिदानीम् अपि न दत्तम्